अपहरति मनोमे कोयम कृष्ण चौरा प्रणत दुरीत चौरा नाण चौरा बलय बसन चौरो बाना हृदयच पश्यता सज्जना पादाश्रिता समस्तम श्रीरा अया हृदय से चौ का चौर चौराग्र गण्य malna पद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्मण विदधा पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्व हादेवत्मबुद्धिप्रकाशम मु शरण प्रपद्ये <coughs> त्रिभुवन मोहन मदन मोहन स्वमन मोहन मोहन मोहिनी भक्ति सुधार रस पिपासु रसिक समुदाय नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा bhaj giri dhara goonde go wala Oh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 कि संसार के समस्त देहधारी प्राणी मात्र केवल आनंद चाहते हैं इसी आनंद के लिए कुछ लोग दुख निवृत्ति का शब्द प्रयोग करते हैं भोलेपन में ऐसे बहुत से फिलॉसफर्स हुए हैं हमारे देश में भी बाहर भी जो दुख निवृत्ति के लिए ही जीव प्रतिक्षण कर्म कर रहा है ऐसा मानते हैं कुछ लोग कहते हैं नहीं जी मोक्ष नाम का एक कोई तत्व है वो लक्ष्य होना चाहिए कुछ लोग कहते हैं नहीं जी शांति नाम का कोई एक सामान है अगर वो मिल जाए आ, सब आनंद फानंद मिल जाएगा अपने आप लेकिन एक कितने ही शब्द रचनाएं हो जाए वे लोग सिद्ध नहीं कर सकते अच्छा बताओ अगर तुम कहते हो कि दुख निवृत्ति ही लक्ष्य है सब का क्यों उत्तर दो क्या उत्तर देंगे सब दुखी हैं इसलिए बे कोई उत्तर नहीं तुम कहते हो कि हम दुख निवृत्ति चाहते हैं या मुक्ति चाहते हैं इसी के पर्याय जाय सब शब्द हैं तो इसका रीजन क्या है तो आप कहते हैं सुख चाहिए आनंद चाहिए इसका रीजन क्या है वह हमसे भी प्रश्न कर सकते हैं हमारे पास उत्तर है कि हम आनंद के सुख के अंश है इसलिए हम सुख चाहते हैं आनंद चाहते हैं तुम बताओ दुख निवृत्ति नाम का कोई तत्व है जिसके तुम मन सो दुख निवृत्ति नाम का कोई तत्व नहीं है और आनंद तो ब्रह्म का पर्याय बाची है आनंदो ब्रह्मेत बजानाथ वेद का चैलेंज है तैतरीय पंच तीसरी बल्ली का छठवा अनुवाक और हम उसके अंश हैं यह भी मैंने वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा कई बार बताया है इसलिए हमारा स्वभाव है आनंद वो आनंद ही सब चाहते हैं उसको भोलेपन में कोई दुख निवृत्ति कह देता है कोई मोक्ष कह देता है बड़े बड़े अद्वैती वेदांती भी किसी ने आनंद प्राप्ति माना स्वयं शंकराचार्य ने और उनके गुरु के गुरु गौड़ पादाचार्य ने दुख निवृत्ति माना सब अलग अलग ढपली बजाते हैं अपनी अपनी लेकिन ये सब शब्दों का हेर फेर है सब आनंद चाहते हैं क्यों लॉजिक से समझिए अगर आनंद मिल जाए तो दुख चला जाएगा ना अरे अपने अनुभव से सब लोग सोचो अगर आनंद मिल जाए तो दुख गया उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक हो जाए तो बीमारी गई अगर हम विद्वान हो जाए तो मूर्खता गई अरे सीधी सी बात है तो घोर मूर्ख समझ सकता है आनंद का विरोधी है दुख ज्ञान का विरोधी है अज्ञान जीवन का विरोधी है मृत्यु अगर जीवन मिल गया तो इसका मतलब मृत्यु गई अगर ज्ञान हो गया इसका मतलब अज्ञान गया अगर प्रकाश हो गया तो इसका मतलब अंधकार गया हम अंधकार जाने की बात अलग से क्यों करें वो तो अपने आप गया इसलिए सब का लक्ष्य है आनंद प्राप्ति उसी को अनेक नामों से वेदों ने भी पुकारा है अब देखिए वेदों के वाक्यों में कितना अंतर है श्वेताशुतरोपनिषद पहले अध्याय का छठवां मंत्र कहता है सर्वाजीवे सर्व संस्ते बृहंते अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं गत्मान प्रेरित रंच मोस्ट ततस्तेनामृत में अगर उस परात्पर ब्रह्म को प्राप्त कर लो तो अमृत हो जाओ इन्हें नहीं कह आनंद मिल जाएगा ये नहीं कह रहा है दुख निवृत्ति हो जाएगी अमृत हो जाओगे क्योंकि जब अमृत हो जाओगे तो आनंद तो मिलेगा ही क्योंकि वो भगवान के यहां अमृत होते हैं लोग बाकी तो सब मृत मृत्यु लोक में चाहे वो स्वर्ग लोक हो जहां तक माया का आधिपत्य है अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने भी मायाधीन जीव हैं ये सब मर्त्य है इनको मर्त्य कहते हैं मरते हैं पैदा होते हैं फिर मरते हैं फिर पैदा होते हैं तो उन्होंने अमृत शब्द लिख दिया कह दिया फिर आगे देखो सरबा संयुक्त में तत्म अक्षर व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीस अनीसात्मा बदते भोक्तृभाव मुच्य सर्वपाश पाठ शब्द लिखा इन्होंने पाश मारे क्या होता है बंधन अरे हम लोग क्यों दुखी है बंधन है काहे का बंधन काल का बंधन कर्म का बंधन माया का बंधन गुण का बंधन पंचकोश का बंधन पंच क्लेश का बंधन त्रिगुण का बंधन त्रिशरीर का बंधन तमाम सारे बंधन है हमारे पीछे ये बंधन सब खुल जाए इसका मतलब भगवान के पास पहुंच जाएंगे अरे भाई देखो ये मिट्टी का ढेला है ये मिट्टी से प्यार करता है पृथ्वी से लेकिन बेचारा पृथ्वी से अलग है क्यों ये हाथ ने पकड़ रखा है तो अगर हम पकड़ना छोड़ दें कुछ करे धरे नहीं खाली छोड़ दें तो पृथ्वी अपने आप खींच लेगी तो अगर सब बंधन हमारे खुल जाए तो जीव ब्रह्म का मिलन नेचुरल हो जाए कुछ करने धरने की जरूरत थोड़ी है वो तो अंदर बैठे ही है वो भगवान और जीव इन दोनों के बीच में वो माया है वही बंधन लिए बैठी है वो जब बंधन खुले वो भागी वो भागी तो जीव ब्रह्म एक हो गए, एक आठ श्वेता फिर कहता है वेद क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हर अक्षरात्मा नीषते देव एका तस्या एक तस्याना योजना भूयश चांदते विश्व माया निवृत्ति ये मंत्र कह रहा है माया चली जाएगी अगर उस भगवान को पालो जान लो देख लो माया चली जाएगी इन्होंने माया लिखा क्योंकि माया रीजन है उसी के कार्य है पास बंधन बंधन दुख उक माया श्वेता चतरोपनिषद एक दस तमे वो विद्युत मृत्यु में जनाय मृत्यु से परे हो जाओगे अगर उसको जान लो ये मृत्यु से परे कह रहे हैं मैंने अमृत हो जाओ तो भगवान के लोक में चले जाओ वहां आनंद ही आनंद मिल जाएगा अपने आप श्वेताश्रितोपनिषद तीन आठ विश्व श्वेकम परवेशरम ज्ञापा देव मुचते सर्वपाशा फिर वेद मंत्र ने कहा सब बंधनों से छूट जाओ अगर उसको पालो तो श्वेता चतरोपनिषद चार सोलह तम दुर्दर्शम गुढ़ मनु प्रविष्टम गुहा हितम गह बने पुराणम अध्यात्म योग ये मंत्र कह रहा है हर्ष शोकव जहात कठोपनिषद है एक दो पंद्रह हर्ष और शोक हर्ष क्या होता है जी आनंद को भी आप कहते हैं चला जाएगा हा ये संसारी वस्तु के पाने पर जो हमको आनंद मिलता है ये भी माया है और जो दुख मिलता है वो तो माया है ये सात्विक माया है जो संसार का हमको सुख मिलता है रोज मां से बाप से बेटे से बीवी से पति से खाने से पीने से देखने से सुनने से सुखने से रस लेने से यह शोक और हर्ष सुख और दुख दोनों खतरनाक है संसार वाला इसलिए इन्होंने लिखा हर्ष शो कौ हर्ष और शोक महापुरुष का लक्षण कहा गया है यो ना ना ना ना जो न देश न सोचत न न कांक्षत जो न तो संसार का सामान पाकर खुश होता है अगर खुश हुए तो फिर आप मायाबद्ध हैं अज्ञानी है बेटा हो गया ढोल <laughs> बजा खुशी मना बेकूफ हो तुम मूर्खो तुम रोगे हैं? रोएंगे अरे बेटा हुआ है हा हा ये जितनी खुशी मना रहे हो उतनी रोगे जब ये मरेगा बीमार होगा करेक्टेड करेक्टरनेस होगा जो भी गड़बड़ होगी इसमें तो जितना अटैचमेंट कर रहे हो ना जितना सुख पा रहे हो उतने दुख पाओगे देखिए ये फिलॉसफी नोट कर लीजिए आप लोग जिस वस्तु से जिस व्यक्ति को जितनी मात्रा में सुख मिलता है उस वस्तु से उसके वियोग में उतनी ही मात्रा का दुख मिलता है जैसे एक आदमी मर गया सबसे बड़ा दुख किसको मिला बीबी -बी को उसका सबसे बड़ा अटैचमेंट था ना बड़ा प्यार था स्वार्थ है ना इसलिए उससे कम बेटे को उससे कम दोस्तों को सबसे कम नौकर उसके रहने पर सुख की लिमिट भी अलग अलग थी और उसमें भी अंतर है किसी स्त्री का बहुत प्यार है पति से तो बहुत दुख होगा मरने पर और किसी की दुश्मनी है पति से तो मरने पर कहेगा अच्छा वह अब यार के साथ चले जाएंगे तो ये मंत्र ऐसा कह रहा है उपास पुरुषम ये मे शुक्रम तरतरा मुंड को परिषद उसने कहा भाई जो भगवान की भक्ति करके उसको पा लेगा तो शुक्रम ए तत्क्रम माने ए भाव सागर हे माया इससे उत्तीर्ण हो जाएगा इन्होंने शुक्रम कहा वे दुख निवृत्ति अजम ध्रुवम सर्वतत्व विशुद्धम ज्ञात् देवम मुचते सर्व पाश्वेता शुतरोपनिषद दो पंद्रह ये भी कह रहे हैं पासों से बंधनों से छूट जाओगे उसको पालोगे तो। अब देखिए दूसरे मंत्र आए वो कहते हैं शांति कैसे मिलेगी मैं बताऊं नित्यो नित्यानाम चेतनशेतनाम एको बहुनाम जो विद धातिका थ ये नुपशी धीरास्ते शांति शाश्वती नेतरेशा कठोपनिषद तेरा विश्व परे तार्ञा शिव शांति मत्यंत में थी श्वेता स्वतरोपनिषार चौदा तमीशानम दरदम देव मीडियम माम शांति मत्यंत में थी श्वेता शरोपनिषद ये अपना शांति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मतलब वही है अब देखिए रसो वही सह रसम हे वाय लबानी भवती आ गए आनंद पर तैत्तरियो परिषद जो उसको पालेगा आनंद को वो आनंद युक्त हो जाएगा ये बड़ा बढ़िया मंत्र है भगवान भगवान नहीं कह रहे हैं कह रहे हैं वो आनंद है उस आनंद को जो पालेगा आनंद युक्त हो जाएगा अरे धन को पालेगा धनी हो जाएगा विद्या को पालेगा विद्वान हो जाएगा रसम लब्धवा सुखी भवती कठ सत्ताइसवां मंत्र उस रस को पाके सुखी हो जाएगा इन्होंने सुख शब्द लिखा नित्यो नित्यानाम चेतनशेतनाम एको बहुनाम जो विदधा कामान अब देखिए सुख शब्द का प्रयोग मंत्र कर रहा है एकोबसी निष्क्रिया बहु नाम एकम एक श्वेताश्वरोप शाम शाम। छे बारा। एको सुख शाश्वत नेतरेशक्रिया बहूनाथ ये नुपच्य धीरास्ते सुखम शाश्वत निर् साधारण सुख ने संसार वाला शाश्वतम अनंत काल का अब उसने कहा एक बसी सर्वभूतात्मा एक रूपम बहुधा योति तमात्मस्थम जे नु पश्य धीरा तुखम शाश्वतम नेतरेश जो अंदर बैठा है उसको जो कोई जान ले पा ले उसको अनंत काल का अनंत मात्रा का सुख मिल जाए अस्तु संक्षेप में समझ लीजिए तमाम वेद मंत्र अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं ऐसे ही हमारे संसार के लोग भी हमारे फिलॉसफर्स लोग भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके कहते हैं नहीं हम तो मुक्ति चाहते हैं है नो तो दुख निवृत्ति चाहते हैं अरे सबका मतलब एक ही है <laughs> तो पन में तुम कोई शब्द बोलो हाँ तो हम जो सब एक बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ये भी आश्चर्य देखो संसार में दो आदमी के अंगूठा निशान नहीं मिलते ओ, इतना बैचित्र है ब्रह्मा की सृष्टि का अरे दिन एक करोड़ों अरबों आदमी है किसी की शक्ल नहीं मिलती एक बेटा लाखों लोगों में अपने बाप को पहचान लेता है और एक गाय का बछड़ा गाय को पहचान लेता है गाय का अगर अस्तन में दूसरा बच्चा मुंह लगा दे लात मार देती है उसको मालूम पड़ जाता है मेरा बच्चा नहीं है सब अलग, अलग अलग शकल इतने वृक्ष करोड़ों प्रकार के अलग पत्ते अलग फूल अलग फल बनाने वाला कहीं नहीं दिखता ये अपने आप सब बन गया एक महोदय बोले प्रकृति से बन गया प्रकृति क्या होती है नेचर नेचर क्या बला है कोई पदार्थ है वो बड़े भोले लोग हैं अरे अपने आप बन गया बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है हो रही है आगे होगी सर पटक के मर जाओ आखिर में वही पहुंचोगे अरे ये ऊपर वाला कोई है इतना तो व्यवस्थित संसार कैसे अपने आप बन जाएगा हा धूप कब होगी अंधेरा कब होगा गर्मी कब आएगी इस पेड़ में फूल कब आएंगे इस पेड़ में कब आएंगे अरे धनिया तो बुद्धिमान मनुष्य भी कोई काम ऐसा नहीं कर पाता रोज हवाई जहाज बनते हैं कारें बनती हैं, साइकिलें बनती हैं और रोज एक्सीडेंट होते हैं। और यहाँ कहीं एक्सीडेंट नहीं हो रहा है ये अनंत लोक बने हैं जो जिसको हम तारा कहते हैं जिसको वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं नहीं नहीं ये तारा फारा नहीं है ये सब लोक हैं सब घूम रहे हैं एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं टकरा नहीं रहे ये सब नेचर से हो रहा है कुछ काम मत करो तुम लोग बैठ जाओ सब वैज्ञानिक और कह दो नेचर से हमारा पेट भरेगा नेचर से हम विद्वान बन जाएंगे नेचर से हम रिसर्च कर लेंगे ऐसा कोई काम नेचर से किया आपने एक शरीर को ले ले कैसी बनावट है इस शरीर की एक बूंद से भी कम बीर्ज जैसे रज से ये क्या विचित्र शरीर बन गया इतनी नसें इतनी हड्डिया अलग अलग वर्क करने वाले पार्ट्स आए जड़ वस्तु बन गई बाल एक आंख बन गई देखने की कान बन गए सुनने के ये सब अपने आप बन गए पैदा होते ही मां के अस्तन में दूध बन गया क्या विचित्र जगत है तो हम जब इस संसार को नहीं जान सकते तो भगवान को क्या जानेंगे हमारी बुद्धि तो नीचे है आत्मा के भी और भगवान तो आत्मा से भी परे है इंद्रिया पराण्ञ्याहु इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सा गीता तीन बयालीस वेद कहता है इंद्रिय भ्या परार्थार्थे व्यक्त परम मन मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान परा महता परम अव्यक्त अव्यक्ता पुरुष अ पर आत्मा माने मैं यही बुद्धि से परे है फिर मेरा जो है वो तो अंशी है उसको कौन जानेगा बुद्धि के गति नहीं माइक है इसलिए वेद कहता है तो मनसा इंद्री मन बुद्धि कुछ दूर जाके लौट आती हैं हम नहीं जानते भाई अगर किसी ने कहा हम जानते हैं तो तुम ऐसे ही मूर्ख हो जैसे कोई अनंत गहरे पानी में समुद्र में दो फुट का पैमाना डाले और कहे देखो भाई समुद्र की गहराई दो फुट देख लो सब बेवकूफ मान गए <laughs> एक तीन फुट पैमाना लेकर आया उसने कहा देखो वो दो फुट वाला बेवकूफ था तीन फुट है ये वैज्ञानिक यही कर रहे हैं रिसर्च किया पचास वर्ष पहले ये संसार ऐसे बना और आगे बढ़े नहीं नहीं नहीं ये गलत कर गए कह गए हम लोग ऐसा नहीं ऐसा बना ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना नहीं नहीं नहीं ये भी गलत है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना नहीं नहीं नहीं ये भी गलत है एक न्यूट्रॉन है रोज बदलते जा रहे हो आ, फिर भी कहते हो भाई मैं अभी अंतिम स्थान तक नहीं पहुंचा तो हम सब जीव यानी मैं इंद्रिय मन बुद्धि से परे है इसलिए कोई नहीं जान सकता मैं कौन और इसीलिए अनाध से अब तक हमने बहुत प्रयत्न किया लेकिन पानी से घी नहीं निकल सकता असंभव को संभव नहीं किया जा सकता जो उपाय बताया है वेद ने वो करो देखो संसार में भगवान की कृपा ऐसे ही समझो जैसे किसी आदमी से आपको कोई सामान चाहिए है तो कैसे मिलेगा पैसा दो सामान लो लेकिन वो अगर इतना मूल्यवान सामान हो कि तुम्हारे पास इतना पैसा ही नहीं है तो फिर ऐसा करो क्या चोरी कर लो चुरा लो हम्म लेकिन वो सर्वान्तरयामी है तुम चुराने की प्लानिंग करोगे वहीं नोट हो जाएगा और फिर तुम चुराओगे कैसे वो तो दिखाई भी नहीं पड़ता है न सामान न सामान वाला तीसरा रास्ता है डाका डालो जबरदस्ती उसको पकड़ के बांध के छीन लो ये तो और असंभव है कहा वो कहा तुम वो तो खाली सोच ले तो तुम उर्जाओ आकाश में तो फिर कैसे मिलेगा यानी न कर्म न ज्ञान न योग न कोई साधन हमारा काम नहीं देगा उसको पाने के लिए तो फिर आखिरी उपाय है मांग लो मांग लो कितना सस्ता है मांग लो बिना पैसे के बिना मेहनत के बिना कहीं गए जहाँ बैठे हो वहीं मांग लो खड़े हो वहीं मांग लो लेटे हो वहीं मांग लो तुम्हारे अंदर बैठा है सब सुनता है सहस्र शि रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्र पात उसके अनंत पैर हैं, अनंत कान हैं, अनंत सिर है सर्वत्र उसके कान है हरेक जीव के साथ वो क्या कर रहा है क्या बोल रहा है सब नोट करता है सर्वत पाणीपागम सर्वतोक्ष शिरो मुखम श्वेता चतुरोपनिषद तीन सोलह सगुण साकार भी सर्व व्यापक है निराकार तो व्यापक ही है ये शंकराचार्य ने भी माना यद्यपि यं देशी तथिक विभा सर्वगता सर्वात्मा तथा प्य सचिदानंदा यद्यप श्री कृष्ण एक जगह दिखाई पड़ रहे हैं नंद नंदन नंद के घर में अरे नहीं घड़ी में नहीं है सर्व व्यापक है जननी गई का एक गोपी ने श्याम सुंदर को वो तो चोरी कर रहे थे चुपके से बाहर जाके और साकल लगा के ताला बंद कर लिया और बड़ी खुशी खुशी गई मैया को पकड़ के ले आऊंगी आज और दिखाऊंगी देख तेरा लाला तू मानती नहीं थी कभी तो तत्रापि दृष्टवा उलू दाम निबद्धमेनं तत्रापि बभूव जैसे ही मन में अरे ओ नरे है, है हाँ, हाँ, आजा आजा देखा वहाँ भी ठाकुर जी हैं हाउ में अरे मैं तो बंद करके क्या बोल रही है बोल बोल कुछ नहीं कुछ नहीं अब अगर वो कहे कि हमारे यहां बंद है तो डांट के भगा दे मैया तेरा आंधी है दिखाई नहीं पड़ती मैंने बांध रखा है तेरे घर में कहा है सर्व व्यापक महाराष्ट्र में आपने सुनाई होगा अनंत रूप धारण कर लिया तो भगवान को जानने के लिए केवल भक्ति भक्ति माने क्या कुछ न करना मांग लेना उसी को कहते हैं शरणागति सरेंडर अरे भीख मांगने वाला क्या करता है बस सरेंडर करता है बाबा दे दो बहुत भूखा हूं उसके सब अधिकारी है भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है उन्होंने कहा कि देखो भाई कर्म का फल स्वर्ग है लेकिन कड़े कड़े नियम है ज्ञान का फल अज्ञान समाप्त करना लेकिन ब्रह्मज्ञान नहीं मिलेगा मोक्ष नहीं मिलेगा लेकिन उसका अधिकारित्व तो और कड़ा आठ अंग होते हैं ज्ञान के विवेक वैराग्य समाधि सत्संपत्ति मुमुक्षुत्व ये चार हो जाए तब वो अधिकारी बना अब वेदांत का पहला सूत्र सुनेगा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इसके बाद ये श्रवण होगा ये फिर मनन फिर निधिध्यासन फिर समाधि ये चार चीजें होंगी तो चार अधिकारी बनने के लिए और चार प्रैक्टिकल साधना के लिए ये आठ है यही ज्ञान है निराकार ब्रह्म का और योग में भी आठ है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये पांच तो फिजिकल है बाहर बाहर का और ध्यान धारणा समाधि ये तीन है अंतरंग लेकिन न योग से माया निवृत्ति होगी न ज्ञान से माया निवृत्ति होगी योग के लिए तो कहते हैं झुंझाना नाम भक्ता नाम प्राणायामादि भी मना अक्षीण बासनम राजन दृष्ट्य पुनरुत्थित दस इक्यावन इकसठ बड़े से बड़े योगी का कई जन्मों में जो साधना करते हैं ध्यान धारणा समाधि वाले खाली आसन प्राणायाम व्यायाम वाले नहीं उनकी भी बासना नहीं समाप्त हो सकती अक्षीण बासनम राजन परीक्षित वासनाएं नहीं जाएंगी अगर वो समाधि में है तब तक, तक बचे हैं समाधि से बाहर आए माया ने दबोच लिया काम करो झुलोभ को बेच दिया भ्रष्ट करो इस योगी को। केवल भक्त इसलिए सफल होता है कि वो अपने बल पर नहीं रहता वो ठाकुर जी के बल पर रहता है वो संभालते हैं इसलिए ठाकुर जी बार बार चैलेंज करते हैं न मैं भक्त प्रणश्यति मेरे भक्त का पतन तो तब हो जब मेरा पतन हो और पतन कराने वाली है कौन मेरी माया अरे मेरी माया तो मेरी भाव देखती है किसके ऊपर कृपा हो गई भागो वहां से बिस्तर लेके कृपा कटाक्ष देखती रहती है माया भक्ति के सब अधिकारी हैं ये आपको बताया गया और सभी जुगों में सभी ब्रह्मांडों में संपूर्ण स्थानों में भक्ति है रहती है वेदों में सारे वेदों में भक्ति भक्ति है देखिए ध्यान दीजिए भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा था वदंत कृष्ण से या बहुन ब्रह्म वादि तेषाम विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता महाराज आप तो भगवान है हाँ हाँ मालूम है भगवान है तो तो आपसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा हाँ हाँ ये भी ठीक है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे देश में या विश्व में अनेक प्रकार के कल्याण के मार्ग बताए जाते हैं लिखे हैं शास्त्रों में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है बिचारे मनुष्यों का उसको पढ़ करके ये सही है कि ये सही है कि ये सही है तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कालेन न नष्टा प्रलय वाणी अम्बेद संगीता ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यदात्म का ग्यारह चौदह तीन उद्धव महाप्रलय में जब संसार समाप्त हुआ तो वेद भी मुझ में लीन हो गया उस वेद में क्या है बताओ केवल मेरी भक्ति धर्मो यश्याम मदात्म भागवत धर्म है केवल वेद में एक ऋचा है सर्वे वेदायत यत सारे वेद मंत्र भगवान के निमित्त होते हैं बासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा बासुदेव परा योग वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम बासुदेव परम तपा बासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति एक दो अट्ठाईस एक दो वंत भागवत जितने भी कर्म धर्म ज्ञान योग तप वेद सब भगवान के ओर ले जाने के लिए हैं श्री कृष्ण की ओर ले जाते हैं कुछ भोले भाले कहते हैं हमें श्री कृष्ण तक नहीं जाना है स्वर्ग देखना है हा तुम्हारे लिए भी मार्ग है वेद में कर्म धर्म का ठीक ठीक पालन करो हम स्वर्ग दे देंगे कुछ कहते हैं हमें स्वर्ग नहीं चाहिए जी हणिमा लघिमा गरिमा सिद्धि चाहिए योगी लोग ठीक है आ जाओ तुमको हम सिद्धि दे देते हैं सब मुझसे ही मिलेगा और सिद्धि भी मुझसे मिलेगी स्वर्ग भी मुझसे मिलेगा कर्म का फल मैं अकेला देने वाला हूं तुम्हारा कर्म फल नहीं दे देगा वो तो जड़ है अरे हमने इस जन्म में पुण्य किया दान दिया वो पैसे का वो सामान का दान किया अगले जन्म में बोलेगा कि मैं दान किया गया पदार्थ हूं अरे तो भगवान ही नोट किए रहते हैं कि इसने दान दिया है इसलिए इसको धनी बनाओ बिना मेहनत के पैसा दे दो भगवान ही तो फल देंगे कर्म धर्म ज्ञान सब का। उनके सिवा कौन फल देने वाला है कर्म जड़ है नंबर दो जीव अल्पज्ञ है जीव को तो पता ही नहीं मैंने क्या कर्म किए थे पहले और अगर भगवान भी फल न दे और जीव को पता नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि हर जन्म में वो जीरो से चले ये जो आप लोग अंतर सुनते हैं तुलसीदास को बीबी ने डाटा और महापुरुष हो गए सूरदास महापुरुष हो गए राम कृष्ण परमहंस राम तीर्थ मीरा ये बड़े बड़े संत आप लोग जो सुनते हैं उसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ली हरे नहीं जन्मांतर सहस्रेशु तपो ध्यान समाधि भी नाराणाम खीण पापा नाम कृष्ण भक्ति प्रजाते ये पुरानी कमाई है थोड़ी सी कमाई में कमी रह गई थी इस जन्म में भगवान ने फल देके पूरा कर दिया जैसे आपने इलाहाबाद में हाई स्कूल पास किया अब आपके पिताजी का ट्रांसफर लखनऊ हो गया ठीक है आप सर्टिफिकेट ले जाइए हाई स्कूल वाला तो लखनऊ के कॉलेज में आपको इंटर में दाखिला मिल जाएगा और अगर ऐसा नियम ना हो कि भाई तुमने से से हाई स्कूल किया है वहीं से करो नहीं तो हम तुमको फिर वहीं एबीसीडी से शुरू करेंगे <laughs> तो मरने के बाद फिर बिचारा एबीसीडी शुरू करेगा तो ऐसे तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि मनुष्य लापरवाह है वो लगातार पूरे जीवन तो भक्ति करता नहीं जो जान भी गया भक्ति ही करना है और कमर भी कस लिया फिर भी मन बड़ा दुश्मन है ये करने नहीं देता एक डिस्टर्ब करता है आ आ करके और आपको धोखा दे दे करके अरे यार तुमसे नहीं होगी भगवत प्राप्ति बंद करो चलो संसार का आनंद लो <laughs> बड़े बड़े बैरागी त्यागी बने जंगलों में गए और खूब रोए हुए कुछ दिन उसके बाद निराशा हो गई कोई गुरु तो उनका था नहीं सही जो उनको संभालने वाला होता कि बेटा आ, आप समाप्त हो रहे हैं करो करो मधुसूदन सरस्वती बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं अद्वैती ज्ञानी थे वो पहले तो एक संत ने डांटा उनको काशी में कि तुम ये शास्त्रार्थ करते फिरते हो लोगों को तंग करते हो विद्वानों को अपमान करते हो भक्ति करो इससे काम बनेगा तब ज्ञान होगा तुमको वो गए भक्ति करने और में परिक्रमा करते रहे गोवर्धन की रोते गाते रहे और राधे राधे करते रहे और साल भर हो गए और कुछ हिसाब नहीं बैठा आके फिर वो ऊँची महात्मा के पास कहते हैं कि हम तो साल भर तक कैसे रोते रहे कहीं तुम्हारे श्री कृष्ण मिले उले नहीं ने कहा अरे भाई अनंत पाप है ठहरो धैर्य रखो फिर जाओ जब तीसरी बार गए और दर्शन हुए श्री कृष्ण को तो पीछे पीठ कर लिया श्री कृष्ण के उरूठ गए भगवान आगे गया आवे फिर पीठ पीछे कर ले इधर भगवान आ जाए तो फिर इधर भगवान ने कहा आखिर क्यों नाराज हो भाई इतनी देर में क्यों आए <laughs> उन्होंने कहा कि देख तेरे कितने पाप थे जब सब भस्म हो जाएंगे तब तो सरेंडर कंप्लीट होगा तभी तो मैं आऊंगा अगर लोहा है पारस है दोनों पास पास आ गए और पास आ गए और पास आ गए, पास आ गए। अब बिल्कुल पास आ गए तो फिर दोनों अलग हो गए सोना तो बने ही नहीं कुआं खोद रहे हम लोग दस फुट खोदा कंकड़ आया ए, पानी कहा है इस जगह खोदो वहां पत्थर की चट्टान आ गई बीच में ये लो, ए, तो कहते हैं पानी है नीचे ऐसे पचास जगह खोदा <laughs> अरे गधे एक ही जगह खोद जरा दस फुट और खोद पानी निकलेगा जिसने सही गुरु के गार्डनेंस में और एक ही जगह साधना एक ही मार्ग में करता रहा धैर्य पूर्वक तुम कभी बताओ हम बुलाते जाएंगे रोते जाएंगे हम भी जिद के पक्के हैं तब उनका आसन डोलता है अरे ये तुम्हारेगा जान ही पड़ेगा और जो हार के लौट गया थोड़ी दूर चला फिर लौट गया फिर एक ने कहा एक श्री कृष्ण की भक्ति तुम्हें कितने बता दी वो जगत गुरु कृपावनी महाराज ने क्या? शंकर जी की भक्ति करो देखो खाली जल चढ़ा दो दर्शन दे देंगे <laughs> वो बिचारा अब आउटर्न होके जल चढ़ाने लगा शंकर जी को धतूरा मजारा चढ़ाने लगा <laughs> अरे बहुत ऐसे हो रहा है हमारे संसार में एक दूसरे को बरगला करके लोग सर्वनाश कर देते हैं जब तक सही गुरु ना मिले तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता वो काफी दूर जाके फिर गिर जाता है इसलिए भक्ति के सब अधिकारी हैं धैर्य पूर्वक हमको भगवान की भक्ति करना है अरे वो तो रह गए सोनकादिक का दिक्क अच्छा कल उनके प्रश्न का उत्तर देंगे लाडली लाल की